जो अंग्रेज भारत में नहीं आते तो हमको तो न विज्ञान पता था न तकनीकी पता थी न हमारी शिक्षा व्यवस्था कोई होती न हमारे पास कोई अर्थव्यवस्था होती न हमारे पास कोई कृषि व्यवस्था होती न हमारे पास डाकतार विभाग होता न रेलवे विभाग होता वगैरह वगैरह लंबा भाषण हमारे प्रधानमंत्री ने ऑक्सफोर्ड में दिया चालीस मिनट तक वो ये गुणगान करते रहे कि अंग्रेजों का आना भारत के लिए वरदान था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 आपको सुनकर हैरानी होगी दुनिया में कंप्यूटर चलाने वाली सबसे अच्छी अलगोर दिन बेस्ट इन दर्ल्ड पूरी दुनिया में सबसे अच्छी अलगोर वो संस्कृत में तैयार हुई है और थोड़े दिन में संस्कृत की वो अल्गोर सारी दुनिया पे छा जाने वाली है सब वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कारण जानते हैं क्या वो कहते हैं कि इस भाषा में दो चीजें बहुत महत्व की हैं जो दूसरी भाषाओं में नहीं मिलती पहली भाषा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 भारत की सबसे बड़ी पुस्तकालय की कितनी दुर्वस्था हुई थी कि उसको जला दिया गया था और तक्षशिला की पुस्तकों को जला देने के बाद की कहानी यह है कि छ महीने तक विदेशी आक्रांताओं ने उन किताबों के पन्नों को जला जलाकर अपना पानी गर्म किया इतना बड़ा हमारा ज्ञान का भंडार था तक्षशिला विश्वविद्यालय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 और वो राष्ट्रपति चिल्ला रहा है कि ये क्या चिकित्सा कर रहे हो वो कह रहे यही एलोपैथी की चिकित्सा है थोड़ा धीरज रखिए थोड़ा धैर्य रखिए हम आपको ठीक कर रहे हैं इन्होंने क्या किया महान महान डॉक्टरों ने उनकी नसें काट दी हाथ की दोनों हाथ की नसें काट ब्लेड लिया और काट दिया और बेचारा राष्ट्रपति दर्द से तड़प रहा चिल्ला रहा है। और उसके दोनों हाथों की नशे काट दी और तर्क क्या है कि खराब खून घुस गया है यह निकालना है तो खराब के साथ अच्छा खून भी रात भर निकलता रहा और सवेरे जॉर्ज वॉशिंगटन मर गए यह है एलोपैथी चिकित्सा और यह कहानी ज्यादा पुरानी नहीं है सत्रह के आसपास की है जिस समय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 कि हमने तो सब आयुर्वेद से सीखा है संस्कृत में से सीखा है चरक में से सीखा है बाघ जी के यहां से सीखा है भाव प्रकाश निघंटू में से सीखा है ईमानदारी से वो कहते हैं इस बात को और उनके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 तो दूसरी दुनिया की सबसे बड़ी चिकित्सा पद्धति यूनानी चिकित्सा वो आयुर्वेद में से निकली सबसे मूल चिकित्सा तो आयुर्वेद की है मूल सर्जरी हमारे यहाँ सुश्रुत की है और नियम वगैरह जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं आज की दुनिया में वो महर्षि बागवट के अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह के एक मैं रोचक बात आपसे कहना चाहता हूं एक अंग्रेजों के दस्तावेज के आधार पर कहना चाहता हूँ वो ये कि प्लास्टिक सर्जरी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 आप शरीर में प्रवेश कराइए ताकि शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र उसका मजबूत हो जाए यह सिद्धांत पूरी दुनिया को हमने दिया बस दुर्भाग्य हमारा यह है कि इस सिद्धांत का जब दुनिया के वैज्ञानिकों के स्तर पर पंजीकरण हो रहा था रजिस्ट्रेशन हो रहा था तब हम वहां हाजिर नहीं थे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 जो दुनिया की हमने दिया है क्या क्या हमने दिया है दुनिया को थोड़ा तकनीकी पे आता हूं लोहा बनाने की जो टेक्निक है वो पूरी दुनिया को भारत ने सिखाई और लोहे से भी एक अच्छा शब्द अगर मैं बोल सकू तो स्टील बनाने की जो तकनीक है वो सारी दुनिया को हमने सिखाई है ये कहते हुए मुझे बहुत गर्व है आपको भी थोड़ी देर में ये गर्व की अनुभूति होगी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 बहुत मुश्किल काम है और वो टेक्नोलॉजी इस देश में बहुत साल पहले विकसित हुई एक अंग्रेज आया हमारे देश में जिसने सर्वेक्षण किया सत्रह में उस अंग्रेज के सर्वेक्षण के कुछ वाक्य सुनाता हूं आप अंग्रेजी में उसने लिखा मैं आपको हिंदी में सुना रहा वो कहता है कि भारत में स्टील बनाने का काम पिछले पंद्रह साल से हो रहा है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 रहा, अब तक मैं घूमा हूं इतने इलाके में 15000 छोटी फैक्ट्रिया स्मॉल इस स्केल फैक्ट्री उसने लिखा है 15000 छोटी फैक्ट्रिया स्टील बनाने की भारत में चल रही हैं सत्रह और वो कहता है कि हर फैक्ट्री में एक दिन में 500 किलो तक स्टील आराम से बनता है और वो कहता है कि हर एक फैक्ट्री चौबीस घंटे चलती है और उसमें मजदूरों की तीन पालिया है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 कि सबसे पहला हवाई जहाज किसने बनाया तो हम ले दे के एक नाम लेते हैं राइट ब्रदर्स ने बनाया और उनके नाम से दर्ज है ये आविष्कार 17 दिसंबर सन 1903 को अमेरिका के कैरोलिना के समुद्र तट पर राइट ब्रदर्स ने पहला हवाई जहाज बनाकर उड़ाया जो 120 फीट उड़ा और गिर गया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 बत्तीस तरह से पांच सौ किस्म के विमान बनाए जा सकते हैं इस बात को जरा समझिएगा मुझे देर में समझ में आई बत्तीस तरीके हैं पांच सौ तरह के विमान बनाने के माने एक विमान बनाने के बत्तीस तरीके दो विमान बनाने के बत्तीस तरीके पांच सौ विमान बनाने के बत्तीस तरीके उस पुस्तक में हैं विमान 3000 है विमान शास्त्र तीन श्लोक है सौ खंड है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 महर्षि भाष्कर की गणित की पहली पुस्तक और सारी दुनिया ने उस पुस्तक को आधार बनाकर अपने यहां गणित का कोर्स बनाया है सिलेबस बना आपको हैरानी होगी जानकर दुनिया के बहुत सारे देशों ने अपने गणित का सिलेबस लीलावती के आधार पर बनाए ऐसे एक महान हमारे देश में गणितज्ञ हुए उनका नाम था महर्षि ब्रह्मगुप्त इन्होंने सारी दुनिया को सबसे पहले सिखाया जोड़ना घटाना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 तो वैदिक गणित के सूत्रों को आप सीखें बहुत अच्छा हो नहीं तो अपने बच्चों को जरूर सिखाएं। पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं, उनसे आप आसानी से कर सकते हैं और मेरा तो कहना है कि आप सीखकर दूसरों को सिखाने का अभियान चला सकते हैं कम से कम ये जो तिलिस्म बना हुआ है दो तीन लोगों के नाम पर की वो गणना करते हैं कंप्यूटर से ज्यादा तेज मैं चाहता हूँ भारत स्वाभिमान का हर कार्यकर्ता वो भाईओं या बहन कंप्यूटर से तेज गणना कर सकता है अगर वैदिक गणित के ये सूत्र सीखें एक दो बात और कहना चाहता हूं हम भारतवासियों ने दुनिया को और क्या क्या दिया है सारी दुनिया को सबसे पहले बर्फ बनाना हमने सिखाया अद्भुत देश है ये भारत यहां बर्फ सबसे कम है लेकिन बर्फ बनाना सबसे ज्यादा हम ही जानते हैं भारत में बर्फ जहां है ना वो कुल मिला दो चार राज्य हैं एक तो जम्मू काश्मीर है